दोस्तों एक था बबुआ उसके बहुत दोस्त थे वो जगह-जगह गलियों में उनके साथ खेला कूदा करता उधर बबुआ की मां बबुआ को पुकारते पुकारते थक जाती अरे ओ बबुआ अरे ओ बबुआ खाना खा ले ठंडा हो रहा है न किसी को खाने का ध्यान होता न पीने का मा के बुलाने पर कई बार बबुवा जब घर आ भी जाता तो कहता मा, मा, कहा हो, खाना दो भूख लगी है जब तक मा खाना लाती, बबुवा वापस भाब जाता रोटी को ये अच्छा नहीं लगता रोटी भी कई बार बबुवा को बुलाती खاؤ खاؤ बाबूआ प्यारे मैं हूं रोटी गोलम गोल खाओ खاؤ बाबूआ प्यारे मैं हूं रोटी गोलम गोल सारे करते मेरा भूख मुझको खाकर जीते लोग सारे करते मेरा भूखा मुझको खाकर जीते लो jag me uncha mera mol me uncha mera mol main hu roti golam gol khao khao babua pyare main hu roti golam gol ha hari khao khao babua pyare main hu roti golam gol बबुआ को खेल की धुन लगी रहती, वो रोटी की नहीं सुनता, एक दिन की बात है, बबुआ दिन भर खेलता रहा, शाम हुई, उसे भूख लगने लगी, वो घर आकर मां से बोला, मां, मां, का हो, खाना दो भूख लगी है, मां घर में नहीं थी, बाहर गई हुई थी, बबुआ ने रोटी निकाली और खाने लगा खाना खाते खाते उसे प्यास लगी रोटी झक्कर वो पानी पीने गया पानी पीकर लौटा तो देखा वहां से रोटी गायब थी बबुआ ने सोचा अरे रोटी कहां गई कहीं मैं सारी रोटी आ तो नहीं चुका चलो दूसरी रोटी निकालता हूं बबुआ ने दूसरी रोटी निकाली उसे थाली में रखा तभी उसके मन में आया थोड़ा गुड़ भी क्यों ना ले लूं रोटी अच्छी लगेगी यह सोचकर उसने गुड़ निकाला और रोटी की थाली की तरफ लौटा लेकिन वहां से दूसरी रोटी भी गायब थी उसने सोचा कहीं वो गुड़ के चक्कर में रोटी लाना तो नहीं भूल गया बबुआ ने फिर अंदर जाकर तीसरी रोटी निकाली वापस लौटा तो देखा गुड़ भी गायब था अरे गुड़ कहां गया पता नहीं कहां रख दिया केलू अब प्याज ही ले लूं बबुआ एक टोकरी के पास गया प्याज निकाला और फिर रोटी खाने लौटा तो तीसरी रोटी भी गायब थी अरे रोटी कहां गई अभी तो रख कर गया था उसने रोटी की पोटली फिर से देखी अब वहां एक भी रोटी नहीं बची थी वापस ठाली के पास लोटा, तो देखा, अरे, वो प्यास भी गुम, मा, मा, कहा हो, मुझे भूख लग रही है, पता नहीं, मेरी रोटिया कहां गई, प्यास और कुर भी गायब है, रोटिया मैंने खाली, भूख लग रही थी, मैंने ही गुड़ और प्याज भी खाए हैं कौन हो तुम मैं एक राजा हूं मुझे भूख लगी थी कहीं खाना नहीं मिला जगह-जगह भटक रहा था तभी मैंने तुम्हारे घर से यह आवाज सुनी था खاؤ बबुआ प्यारे मैं हूँ रोटी गोलम गोल खाओ खाओ बबुआ प्यारे मैं हूँ रोटी गोलम गोल सारे करते मेरा भोग मुझको खाकर जीते लोग सारे करते मेरा भोगा मुझको खाकर जीते लोग जग में ऊंचा मेरा मोल मैं हूँ रोटी गोलम गोल मैं ऊचा मेरा मोल मैं हूं रोटी गोलम गोल खाओ खाओ बबुआ प्यारे मैं हूं रोटी गोलम गोल खाओ हरे खाओ खाओ बबुआ प्यारे मैं हूं रोटी गोलम गोल बबुआ मैं सुबह से देख रहा था तुम खेल कूद में लगे थे तुम्हारी मां तुम्हें बुलाती पर तुम भाग जाते रोटी भी तुम्हें बुलाती तुम उसकी भी नहीं सुनते मुझे भूख लगी थी मैंने तुम्हारी रोटियां देखी प्याज देखा गुड़ देखा सब खा लिया दादा तुम्हारे पास पैसा है सोना चांदी है तुम्हें कहीं भी रोटी मिठाई मिल जाती फिर भी तुम भूखे हां मैं लड़ाई में हार कर महलों से भाग आया हूं मैं जगह जगह भटक रहा हूं जंगल में भी मेरे पास पैसा था सोना था चांदी थी मगर बेटा रोटी नहीं थी मुझे भूख लगने लगी जगे जगे ढूंडा पर रोटी नहीं मिली इस काओं में आया तुम्हारे घर में रोटी का खाना सुना और मुझसे रहा नहीं गया एक तरफ थी भूक और एक तरफ तुम्हारी रोटी तु Legends बबूआ मै ने तुम्हारी सब रोटीत खाली तभी बबुआ की मां आ गई उसने राजा को देखा वो बहुत खुश हुई उसने अब राजा और बबुआ के लिए फिर से गरम-गरम रोटियां पकाई राजा और बबुआ ने रोटियों को चूमा माथे से लगाया फिर मजे से गुड़ और प्याज के साथ रोटियां खाई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 गे गोलम गोल खाओ खाओ बाबूआ प्यारे मैं हूं रोटी गोलम गोल खाओ खाओ बाबूआ प्यारे मैं हूं रोटी गोलम गोल रोटी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम यह कार्यक्रम राश्ची शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्री शेक्षिक प्रोज्दुगी की संस्थान द्वारा निर्मित